आज पानी बरसे गांधी जी की जय हो हमारे अध्यापक ना आए भगवान तुमको सुखी रखे आप चलें मैं हिंदी में बोलू क्या मैं अभी जाऊं कृपया आप लोग अपनी सीटों पर बैठें मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कुछ धीरज रखें मेरी यही सलाह है कि तुम अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान दो वह शायद कल आए जल्दी ही संभव है कि नौकरी के लिए एक रोबेट आपका इंटरव्यू ले मुझे डर है कि कहीं बच्चा रास्ता ना भूल जाए रमेश से कहिए कि वह जल्दी इधर आए मेरा आदेश है कि तुम वापस जाओ कल कोई छुट्टी ना ले इस विषय पर विचार करें तो फिर हम क्या करें एक महिला रास्ते पर खड़ी थी जैसे किसी के इंतजार में हो वह आदमी ऐसे हंसता है मानो पागल हो पेज नंबर थर्टी सिक्स मैंने अपनी बेटी को पैसे दिए ताकि वह सलवार कुर्ता खरीद सके जल्दी जाओ जिससे गाड़ी मिल जाए चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा फिर भी हमारा दोस्त है चाहे बरसा हो चाहे बर्फ पड़े बच्चे क्रिकेट मैच खेलेंगे मुझे चाहिए कि मैं परीक्षा में पास हों उचित है कि कार चलाने से पहले तुम चेक करो मैं एक ऐसा आदमी चाहता हूँ जो इस काम के लिए उपयुक्त हो हम उन्हीं को बुलाएंगे जो हमारे कुछ काम आएं। मेरी कामना है कि आप अगले साल तक यहाँ काम करें यही अच्छा होगा कि हम साथ साथ ही रहें मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह तुम्हें शीघ्र स्वस्थ करे ना जाने हवा किधर से किधर बहती है ना जाने उस दिन क्या हुआ आदेश इंतजार उपयुक्त कहीं कहीं कामना कुर्ता डर ताकि बरसना भगवान बरसा सलवार सुखी इकतीस बत्तीस तैंतीस चौतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस